जिस व्यक्ति को जीवन में क्रांति ही लानी हो सच में ही क्रांति लानी हो वो एक जाल से दूसरे जाल में नहीं उलझता वो रुक के सोचता है कि सभी जालों का मूल आधार क्या है मूल आधार से बचने की फिक्र करना पत्ते पत्ते मत जाना जड़ काटना महावीर से कोई पूछता है साधु कौन तो महावीर कहते हैं असुप्ता जो सोया हुआ नहीं जागा हुआ है पूछता है कोई असाधु कौन तो महावीर कहते हैं सुत्ता जो सोया हुआ है महावीर ने ना क्रोध की बात कही ना काम की बात कही ना लोभ की जड़ की बात कही सोना और जागना होश और बेहोशी चैतन्य और अचेतना ये जड़ है तो माना कि जाल पचास है लेकिन हर जाल का बुनियादी सूत्र एक है सरोवर पंखी हेखड़ो फाहिबाल पचास फंसाने को पचास जाल लगे और सरोवर में पक्षी अकेला है तुम एक जाल से बचने की कोशिश करके तुम दूसरे में फंस जाओगे एक मित्र है मेरे हिंदू थे ईसाई हो गए मैंने उनसे पूछा कि क्या कारण उन्होंने कहा देख लिया हिंदू धर्म का आसार रूप कुछ नहीं सब धोखाधड़ी है मैंने कहा यही आंख खुली अगर रखी तो ईसाइत भी धोखाधड़ी दिखाई पड़ेगी तुम तो एक जाल से बच गए ये ठीक लेकिन दूसरे में फंस गए उन्होंने कहा कि नहीं ये कभी नहीं होगा मैं बहुत सोच समझ के गया वर्ष भर पहले मुझे मिलने आए कहने लगे ठीक ही कहा था वो तो वही का वही जाल है नाम भर अलग है मंदिर नहीं है चर्च है शंकराचार्य नहीं है तो पोप है धोखाधड़ी वही है माल भीतर वही है सिर्फ डब्बे के ऊपर रंग रोगन का फर्क है लेबल अलग अलग है मैं तो फंस गया अब आप ही मुझे बताएं कि मैं किस धर्म में सम्मिलित हो जाऊं मैंने कहा मैं तुम्हें किसी और जाल में फंसने की सहायता ना करूंगा तुम जागते क्यों नहीं अब तुम मुसलमान होना है कि तुम्हें जैन होना है कि बौद्ध होना है क्या होना है उन्होंने कहा जो भी आप कहें मैं कुछ भी ना कहूँ मैं तुमसे पूछता हूं तुम ये क्यों नहीं देखते कि सभी संप्रदाय जाल है जाले? तुम ऐसा क्यों नहीं देखते कि धर्म का संगठन से कोई संबंध नहीं धर्म निजी है और वैयक्तिक है धर्म का भीड़ से क्या लेना देना है भीड़ कभी समाधिस्थ हुई है कि भीड़ कभी स्वर्ग गई है कि भीड़ ने कभी मोक्ष के द्वार पर दस्तक दी जब भी कोई गया अकेला गया है यह आकांक्षा कि मैं किसी भीड़ का हिस्सा हो जाऊं किसी समूह संगठन का अंग बन जाऊं यह आकांक्षा मूर्छित है जागा हुआ व्यक्ति अकेला है सोए हुए व्यक्तियों की भीड़ सोया हुआ आदमी सहारे मांगता है अकेला नहीं हो सकता अकेले होने से डर लगता है जागा हुआ आदमी पाता है कि अकेला होना स्वभाव है अकेले होने के अतिरिक्त तो और कोई उपाय नहीं इसलिए तो महावीर जैसे जागे व्यक्ति ने कहा मोक्ष को जो नाम दिया स्वर्ग को परम अवस्था को जो शब्द दिया वो कैबल्य कि वहाँ पहुंचते पहुंचते व्यक्ति बिल्कुल अकेला हो जाता केवल मात्र अस्तित्व मात्र बचता है वहां दो नहीं रह जाते इसलिए शंकर ने अद्वैत शब्द का उपयोग किया वहां एक ही बचता है कबीर ने कहा प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए वहां दो नहीं समाते जहां दो नहीं समाते वहां बीस करोड़ हंदियों की भीड़ कहां समाएगी वहां साठ करोड़ मुसलमान कहां समाएंगे वहां सौ करोड़ ईसाई कहां समाएंगे वहां तो एक एक ही गुजरता है और यात्रा करता है वो गली बड़ी सक्री है मैंने उनसे कहा कि अब और झंझट में ना पड़ो जिंदगी ऐसी आधी गम दी। अब तो जागो अब और नए जाल की कोशिश कर रहे हो पर ऐसा ही होता है तुम एक जगह से छूट नहीं पाते है कि छूटने की कोशिश में ही तुम दूसरे जाल का सहारा पकड़ने लगते हो इसके पहले कि तुम छूटो तुम नए जाल में उलझ गए होते हो होस ही बचाएगा जाल बदलने से कुछ ना होगा सरोवर पंखी हेखड़ो फाही वाल पचास सरोवर में पक्षी तो अकेला एक है और फसाने के जाल पचास है ये शरीर लहरों में डूब रहा है ऐसे अच्छे मालिक मुझे अब एक तेरी ही आशा है यु तन लहरी गडिया सच्चे तेरी आस फरीद कहते हैं ये शरीर डूब रहा है ये थोड़ा सोचने जैसा है फरीद ये नहीं कहते कि ये आत्मा डूब रही फरीद कहते हैं ये शरीर डूब रहा है ये जाल पचास है पक्षी अकेला है शरीर डूबा जा रहा है क्या तुम भी यही कह सकोगे यह शरीर डूब रहा है अगर तुम अपनी तरफ देखोगे तुम पाओगे कि हम तो पूरे ही डूब रहे शरीर नहीं डूब रहा आत्मा भी डूब रही शरीर नहीं डूब रहा चैतन्य भी डूब रहा है अगर चैतन्य भी डूब रहा है तब फिर बचने का उपाय बहुत मुश्किल है क्योंकि प्रार्थना भी कौन करेगा पुकारेगा भी कौन उस परमात्मा की तरफ हाथ भी कौन उठाएगा यह शरीर लहरों में डूब रहा है फरीद इसे देख रहे हैं कि शरीर लहरों में डूब रहा है यह देखना ही होश है इसी होश से प्रार्थना के द्वार खुलते तुम बेहोश प्रार्थना ना कर सकोगे यदि भी तुमने बेहोशी में कई बार प्रार्थनाएं की पर उन प्रार्थनाओं पर बेहोशी का धुआं था और वे प्रार्थनाएं तुम्हारे कंठों में ही दबी रह गई आकाश तक पहुंची नहीं तुम्हारी प्रार्थनाएं ऐसी हैं जैसे तुमने कभी दुख स्वप्न देखा हो नाइटमेयर कि रात तुमने अनुभव किया कि कोई तुम्हारी छाती पे चढ़ा बैठा है तुम लाख पाया करते हो तुम हिल डुल नहीं पा रहे तुम हाथ उठाना चाहते हो हाथ नहीं उठता लकुआ लग गया है सपने में तुम चिल्लाना चाहते हो लेकिन कंठ अवरुद्ध है आवाज नहीं निकलती तुम्हारी प्रार्थनाएं बेहोशी में ऐसी ही है तुमने की भी तो भी आवाज निकली नहीं तुमने हाथ जोड़े तो भी सिर न झुका शरीर झुका पर तुम बिन झुका रह गए मंदिर तक तुम पहुंचे लेकिन वो मंदिर तुम्हारे ही बनाए हुए मंदिर थे परमात्मा के मंदिर की तुम्हें कोई झलक न मिली शरीर डूबता हो और तुम देखने वाले साक्षी हो तो ही तो ही तुम कह सकोगे कि ए सच्चे मालिक मुझे अब एक तेरी ही आशा है ये थोड़ा गौर से समझ लेने की बात है सिर्फ होश से ही प्रार्थना वास्तविक हो सकती और मजा यह है अगर होश आ जाए तो प्रार्थना न की तो भी सुन ली जाएगी और अगर होश ना हो तो तुमने प्रार्थना जन्मों जन्मों तक दोहराई तो भी ना सुनी जाएगी होश सुना जाता है प्रार्थना नहीं सुनी जाती प्रार्थना में कुछ भी नहीं तुम्हारे हृदय में जहाँ से प्रार्थना आती जागरण हो जागरण की सुगंध हो जागरण की धूप जलती हो तो ही उस धूप पर यात्रा करती है प्रार्थना और तब तो एक ही प्रार्थना रह जाती है और कुछ तो कहने को रह नहीं जाता ए सच्चे मालिक मुझे अब तेरी ही आशा है अपने से तो बहुत करके देख लिया हर बार पाया कि जो भी मैं करता हूं वो एक जाल से तो बचा देता है लेकिन दूसरे जाल में उलझा देता है काम से बचा तो क्रोध में उलझ गया संसार से बचा तो सन्यास में उलझ गया घर से छोड़ के भागा तो मंदिर में फंस गया बाजार से छोड़ के जंगल गया जंगल में ही आसक्ति हो गई धन छोड़ा लंगोटी पकड़ ली पकड़ना छूटी, ऐसे भागता रहा बचता रहा लेकिन हर बार आखिर में पाया कि कोई झंझट खड़ी हो गई क्योंकि मेरे भीतर से तो मूर्छा टूटी नहीं तो मैंने जो भी किया वही संसार खड़ा हो गया संसार मूर्छा से पैदा होता है वो मूर्छा की संतति है तुम तो मूर्छित हो तुम जो भी करोगे वो संसार होगा तुम होश से भर जाओ तुम जो भी करोगे वो धर्म होगा धर्म करने से कोई होश से नहीं भरता होश से भरने से धर्म करता है संसार छोड़ने से कोई जागता नहीं जागने से संसार छूटता है तन लहरी सच्चे तेरी आस अब एक तेरी ही आशा है अपने पर आशा छोड़ते अपने को बचा बचा के देख लिया अब बचा ना पाए अब तू ही बचा ये बड़ा गहरा अनुभव है जीवन का जिसे उपलब्ध हो जाता है वो प्रौढ़ हो गया जब तक ऐसा अनुभव न उपलब्ध हो तब तक तुम समझना अभी बालपन चल रहा है प्रौढ़ न बालपन का मतलब यह कि तुम सोचते हो अपने किए हो जाएगा समस्या बड़ी है तुम बहुत छोटे हो समस्या विराट है तुम्हारे हाथों की इतनी पहुंच नहीं आंखें बड़ी छोटी हैं देखने को विराट है हाथ बड़े छोटे हैं पकड़ने को आकाश है नहीं ये पकड़ नहीं हो पाएगी तुमने अपनी तरफ से कोशिश की तो वो सारी कोशिश तुम्हारी अहंता अस्मिता और अहंकारी होगी तुमने तब भी किया तो भी अहंकार होगा तुमने पूजा की तो भी अहंकार होगा तुम तो मंदिर गए तो भी इसलिए जाओगे कि तो उससे अहंकार की तृप्ति होती लोग कहते हैं बड़े धार्मिक हो तुमने कभी ख्याल किया अपने ही ऊपर कभी ख्याल किया आदमी कैसे खेल खेलता है तुम तो मंदिर में खड़े हो कोई देखने वाला नहीं तो प्रार्थना में कुछ मजा नहीं आता भीड़ इकट्ठी लोग देख रहे हैं तुम्हारे स्वर एकदम तेज हो जाते आरती में गति आ जाती पैर थिरकने लगते तुम परमात्मा के लिए नाच रहे हो या इन दर्शकों के लिए नाच रहे हो जब कोई देखने वाला नहीं होता तुम संक्षिप्त प्रार्थना करके रास्ते पे निकल जाते हो तुम जल्दी जल्दी कर कुरान लेते हो जब देखने वाले होते हैं तो प्रार्थना बड़ी लंबी हो जाती और ऐसा समझो कि सम्राट भी आया हो देखने तब तो तुम्हारी प्रार्थना में ऐसी लवलिंगता लगेगी आंख से आंसू झरेंगे तुम्हें देख कैसा लगेगा तुम बिल्कुल समाधिस्थ हो गए लेकिन वो सब झूठ है प्रार्थना का तुम्हें कोई रस नहीं रस कोई और है रिस्पेक्टेबिलिटी आदर सम्मान लोग धार्मिक समझते हैं मैंने सुना है एक बिल्कुल बहरा और अंधा आदमी रोज चर्च जाता था एक बच्चे का सहारा लेके किसी ने उससे एक दिन पूछा कि तू किस लिए आता है ना तो तुझे कुछ दिखाई पड़ता ना तुझे कुछ सुनाई पड़ता चर्च में पादरी क्या समझाता वो तुझे सुनाई नहीं पड़ता कौन सी प्रार्थनाएं होती हैं गीत गाए जाते हैं वो तुझे सुनाई नहीं पड़ते तू क्यों रोज इतना परेशान होता है उसने कहा ये सवाल नहीं ये सवाल नहीं है सुनने और देखने का तुम क्या सोचते हो जिनको दिखाई पड़ता है वो देखने आते और जिनको सुनाई पड़ता है वो सुनने आते कोई इसलिए नहीं आता देखने और सुनने लोग दिखाने आते देखो मैं चर्च में आया हूं मैं धार्मिक हूं मैं भी दिखाने ही आता हूं देखना किसको है आंख का क्या प्रयोजन है सुनना किसको है सुन ही लिया होता तो फिर आने की जरूरत क्या रहती नहीं मैं तो यह दिखाना चाहता हूं ताकि लोग जान ले कि मैं भी धार्मिक हूं और ताकि परमात्मा भी देख ले कि हर रविवार को मौजूद रहा कभी एक रविवार चूका नहीं यद्यपि अंधा था बहरा था आना मुश्किल था कठिनाई थी लेकिन बराबर आया हूं ये तो एक दावेदारी है तुम पुण्य के लिए मंदिर जाते हो मंदिर जाने में तुम्हें आनंद नहीं तो तुम एक से बचोगे घर से बचोगे मंदिर में फंसोगे क्योंकि तुम्हारे होने का डंग ऐसा है कि तुम फंस सकते हो मुक्त नहीं हो सकते हो मूर्छा में कभी कोई मुक्त नहीं होता ये शरीर लहरों में डूब रहा है शरीर को अपने से अलग करके देखना होश की तरफ पहला कदम ये शरीर मैं नहीं हूँ ऐसी प्रतीति गहन होने लगे चलते समय देखना कि शरीर चल रहा है मैं नहीं भूख के समय देखना शरीर को भूख लगी मुझे नहीं प्यास कंठ को तड़फाए तब जानना कि शरीर को बड़ी ज़रूरत है जल की मुझे नहीं नींद आने लगे कहना शरीर विश्राम चाहता है शरीर सोए शरीर चले शरीर भूखा हो तृप्त हो तुम जरा दूर दूर रहना तुम जरा फासला साधना तुम बहुत नजदीक मत रहना जितने तुम नजदीक रहोगे शरीर के उतना ही तुम शरीर के साथ डूबोगे जितना ये अलगाव और फासला बढ़ने लगे उतना ही तुम्हारे भीतर साक्षी चैतन्य का जन्म होगा उतना ही तुम्हारा होश बढ़ेगा तब शरीर बीमार पड़ेगा और तुम जानोगे कि शरीर बीमार पड़ा है मैं जानने वाला तभी यह संभव है कि फरीद की तरह तुम भी कह सको यह तन लहरी गट थी या ये शरीर तो डूब रहा है लहरों में लेकिन मैं देख रहा हूं और ये जो मैं देख रहा हूं ये जो मैं साक्षी हूं यही साक्षी तो प्रार्थना है ए सच्चे मालिक मुझे अब एक तेरी ही आशा है अपने तरफ से सब किया डूबने के अतिरिक्त कुछ भी ना पाया बहुत नदियों में डूबे बहुत घाटों पर उतरे लेकिन हर जगह डूबना ही हुआ अखीर में हाथ कुछ न लगा सिर्फ मौत लगी अखीर में सिवाय दुख के और कुछ भी ना पाया अशांति बेचैनी विषाद अपनी तरफ से करके चुक चुके अब कुछ और करने को नहीं रहा ए सच्चे मालिक मुझे अब एक तेरी ही आशा है जो फरीद का वचन है वो अनुवाद से भी सुंदर है सच्चे तेरी आस इतना ही गहरा है तू सच्चे सच्चे तेरी आस और अब सच्चे की ही आस है अपने तई रह के देख लिया वो झूठे के साथ आशा थी मैं ही झूठा था तो उसके साथ जितनी आशाएं बांधी वो सब डूबी मैं ही झूठा था तो उस नाव में जितनी यात्राएं की वो सब व्यर्थ गई वो कागज की नाव थी वो हमेशा मजदार तक पहुंचते पहुंचते डूब गई गल गई सच्चे तेरी आस अब तो मैं तेरी तरफ देखता हूं तू सच्चा है मैं झूठा हूं ये भक्त का भाव है मैं सच्चा हूं तू झूठा है ये संसारिक का भाव है बस इतना सा ही फर्क है पर कितना बड़ा फर्क है लोग मेरे पास आते हैं वो कहते हैं ईश्वर कहां है दिखाई नहीं पड़ता जो लोग ईश्वर पर भी संदेह करते हैं वो कभी अपने पर संदेह नहीं करते कि मैं कहा हूं मैं कहां दिखाई पड़ता हूं नहीं उस पर कभी संदेह नहीं आता वो सच्चा है परमात्मा झूठा है जब तीर बदल जाता है सच्चाई परमात्मा की तरफ हो जाती है और झूठ अपने तरफ हो जाता तब भक्त का जन्म होता है तब भक्त कहता है तू तो सब तरफ दिखाई पड़ता है मैं कहीं दिखाई नहीं पड़ता सच्चे तेरी आस झूठ था मैं इसलिए जालों में उलझा मैं खुद ही झूठ था जालों में उलझाया ये कहना ठीक नहीं मैं झूठ था इसलिए उलझा मैं गाँव में गया एक सन्यासी मेरे पहुंचने के पहले उस गांव में थे बड़ी चर्चा थी कि उस सन्यासी ने एक आदमी को धोखा दे दिया धोखा यह दिया कि उस सन्यासी ने कहा कि मैं सोने को दोगुना कर देता हूं सौ रुपए के नोट को दौरा कर देता हूं दो नोट कर देता हूं एक की जगह उसने करके भी दिखाया कोई चालबाजी की होगी सौ रुपये का नोट उसने दो करके दिखा दिया भरोसा आ गया तो सारे घर का जो कुछ भी था सोना चांदी सब इकट्ठा कर दिया उसको डबल करना है दोहरा करना है उसने कहा सब रख दो दोहरा हो जाएगा उसने मटकी में सब रखवा लिया काफी आधी रात तक उसने मंत्र तंत्र किए और फिर कहा कि अब इस मटकी को लेके मरघट चलना पड़ेगा सांस चलो कोई भय की बात नहीं है थोड़ी घबराहट थो हुई लेकिन लोभी आदमी सोचा दुगना हो जाए कोई दस बारह हजार रुपए का सोना था तो मरघट जाने को भी तैयार हो गया फिर उसने रास्ते में मरघट के भय बदला है कि घबराना मत अगर कोई गर्दन पकड़ ले घबड़ाना मत अगर कोई अस्थि पंजर एकदम खड़ा हो जाए क्योंकि भूत प्रेत आएंगे वो फंस गया मरघट के बाहर बाहर पहुंच के उसने कहा कि ऐसा करो महाराज आप ही अंदर चले जाओ मुझे तो बहुत डर लग रहा है और उसने कहा कि अगर डर लगा तो डबल तो होगा ही नहीं सोना सोना मिट्टी हो जाएगा उसने ये भी ग्रस्त ने कहा कि भाई वापस ही लौट चलो जितना उतने रहने तो उसने कहा कि बीच में तो कभी हो ही नहीं सकता वापिस तो वो तो मरघट के बाहर रह गया वो मरगट के भीतर गया तो लौट ही नहीं वो लेके मटकी उनकी निर्धारित हो गया उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट की सारे गांव में सन्यासी की निंदा थी वो मेरे पास भी आए दूसरे ही दिन में उस गांव पहुंचा, रोने लगे कहने लगे कि ऐसा ऐसा हो रहा है सन्यास के नाम पर ऐसा धोखा चल रहा है धर्म के नाम पर ऐसी बेईमानी चल रही ऐसे चालवाज गुंडे और बदमाश धर्म की आड़ में छिपे मैंने उनसे कहा उस सन्यासी की बात बाद, बाद में करेंगे क्योंकि वो तो यहां मौजूद नहीं तुम कोई भले आदमी नहीं हो तुम फंसे हो अपनी चालबाजी से तुम दौरा करना चाहते थे सोना तुम सोचते हो तुम सज्जन आदमी हो तुम उस सन्यासी की सरारत से नहीं फंसे हो तुम अपनी बेईमानी से फंसे हो अगर तुम ईमानदार आदमी होते तो तुम कहते मुझे करना भी नहीं है सौ का दो नोट मुझे बनाने नहीं क्योंकि तो गैरकानूनी सन्यासी तो जब पकड़ा जाएगा पकड़ा जाएगा मुझे आश्चर्य की सरकार तुम्हें कैसे छोड़े हुए तुम इसी वक्त पकड़ जाना चाहिए तुम तो कम से कम उपलब्ध हो तुमने सौ रुपए के डबल बनाना चाहे तुम बारह हजार का सोना चौबीस का करना चाहते थे तुम हो बेईमान तुम फंसे अपनी बेईमानी से अरब में एक कहावत है कि सच्चे आदमी को धोखा देना मुश्किल मैं भी इसमें भरोसा करता हूं तुम सच्चे आदमी को धोखा कैसे दोगे क्योंकि धोखा देने के लिए तुम जो उपाय करते हो वो सिर्फ झूठे आदमी पर काम आते हैं। ईमानदार आदमी के साथ बेईमानी करनी असंभव है और तुम कर भी लोगे बेईमानी तो तुमको ही लगेगा कि तुमने की है ईमानदार आदमी को पता भी ना चलेगा ईमानदारी की महिमा ऐसी है कि उसको बेईमानी छूती ही नहीं ऐसे जैसे सूरज को कभी अंधेरा नहीं छूता कोई उपाय नहीं कितना ही अंधेरा हो सूरज को कभी नहीं छूता सूरज को तो छोड़ दो छोटे से मिट्टी के दिए को भी नहीं छूपाता जरा सी लौ जलती है उसको भी नहीं छूपाता आदमी फंसता है अपने भीतर के झूठ के कारण फरीद ये कह रहे हैं कि वो पचास जाल हैं माने लेकिन असली जाल तो ये है कि मैं जो झूठा था उसको मैं सच्चा समझता था अब वो झूठ टूट गई फस फंस के मैंने देख लिया कि कोई और ना फंसाता था मैं ही फंसता था सच्चे तेरी आस, अब तुझ ही सब छोड़ता हूं अब तेरी ही एक आशा है और एक बड़े मजे की बात तुमने शायद ध्यान दी हो कि दुनिया में बीमारियां तो हजारों तरह की होती हैं लेकिन स्वास्थ्य एक तरह का होता है बीमारियों के हजार ढंग हैं करोड़ ढंग हैं बीमारियों की कोई संख्या है असंख्य लेकिन स्वास्थ्य स्वास्थ्य बस एक ही ढंग का होता है हिंदू का हो मुसलमान का हो ईसाई का हो काले का हो गोरा हो स्त्री हो पुरुष हो स्वास्थ्य का स्वाद एक है झूठ अनेक होते हैं सच एक है सच्चे तेरी आस जब तक तुम झूठ में फंसते हो तुम भी भीतर अनेक को पकड़े हो एक को नहीं पकड़ा है तुमने इसलिए अनेक तुम्हें फंसा लेते भीतर की माया ही बाहर की माया से मिल जाती तुम फंस जाते हो भीतर का झूठ बाहर के झूठ से उलझ जाता तुम फंस जाते हो भीतर का झूठ ना रह जाए बस बात समाप्त हो एक जैन फकीर रात सोने के ही करीब था कि चोर उसके घर में आ गया गांव से दूर था घर फकीर को बड़ी बेचैनी हुई कि बेचारा चोर इतनी रात अमावस की अंधेरी रात में इतने दूर चल के आया और झोपड़े में कुछ है ही नहीं सिर्फ एक कंबल है जो वो खुद ही ओढ़ है तो वो चुपचाप कंबल को एक कोने में रख के सरक गया अंधेरे में कि कुछ तो ले जाए अन्न था इतनी दूर आया और खाली हाथ जाए ऐसा हमारा सौभाग्य कहाँ कि यहाँ चोर आए चोर तो धनियों के घर जाते पहली दफ़े तो ये भाग आया कि चोर ने हमें ये सम्मान दिए और इसको भी हम अधूरा हाथ खाली हाथ भेजते तो सरका के अपने कंबल को एक कोने में हट गया चोर कुछ डरा कि मामला क्या है वाधेरे में खड़ा देख रहा है और जब ये कंबल को छोड़ के हट गया तो उसे और भी भय लगा कि कोई फंसाने की तरकीब तो नहीं है क्या मामला है घर में कुछ है भी नहीं आदमी भी अजीब है कुछ भी नहीं है घर में बस ये कंबल ही एकमात्र खुद नंगा मालूम होता है तो निकल के भागना चाहा और उसने सोचा कि इसका कंबल कि भी किस मतलब का होगा हजार छेद होंगे सड़क गला होगा जिसके पास कुछ भी नहीं उसके कंबल का भी क्या भरोसा भागने को था उस फकीर ने के दरवाजा रोक लिया और कहा ऐसी जाति मत करो वो कंबल ले जाओ नहीं तो मन में सदा के लिए पीड़ा रह जाएगी कि तुम आए भी खाली हाथ गए कौन आता है अंधेरी रात में और हम फकीरों के घर तो कभी कोई आता ही नहीं तुमने तो हमें धनी होने का सम्मान दिया अब तुम ऐसा ना करो जल्दी ना करो ले जाओ कम्बल अन्यथा हमें बड़ी पीड़ा रह जाएगी और दोबारा आओ तो जरा खबर कर देना हम इंसान पहले से कर लेंगे कुछ मिलेगा जरूर पता ही ना हो तो हम भी क्या कर सकते हैं ऐसे अतिथि की तरह मत आना एक चिट्ठी डाल देना वो आदमी तो घबरा गया था घबराहट में उसको सूझा नहीं उसने सोचा लो कम्बल और निकल जाओ ये आदमी तो कुछ आदमी जैसा नहीं मालूम पड़ता तो, तो पागल है यह किसी और लोग का है जब वो कंबल लेके भागने लगा तो उस फकीर ने कहा कि देख भाई दरवाजा अटका दे और ध्यान रख कभी भी किसी के घर जाए दरवाजा जब खोलते हो तो अटका के जाना चाहिए चोर भी सोचा है कि कहाँ के आदमी से पाला पड़ गया और जब वो दरवाजा अटकाने लगा तो उस फकीर ने कहा कि देख धन्यवाद दे दे पीछे काम पड़ेगा हमने तुझे कम्बल दिया नाहक चोर क्यों बन रहा है धन्यवाद देते दे बात खत्म हो गई तो उसने धन्यवाद दिया और भागा वो पकड़ा गया बाद में और चोरियां पकड़ी ये कंबल भी पकड़ा गया मजिस्ट्रेट ने इस फकीर को बुलाया क्योंकि अगर ये फकीर कह दे कि हां ये चोरी करने घर में आया था तो बस काफी इसके वचन का तो भरोसा था मुल्क में फिर कोई और खोजबीन की जरूरत नहीं ये निष्णात चोर है लेकिन उस फकीर ने कहा कि नहीं इसने चोरी नहीं की मैंने भेंट दिया था और इसने भेंट के बाद धन्यवाद भी दिया था इसलिए बात खत्म हो गई थी फकीर तो अदालत से बाहर निकल आया चोर भी छोड़ दिया गया वह के फकीर के पैर पकड़ लिया उसने कहा कि मुझे भी साथ ले चलो अब जब तक तुम जैसा ना हो जाऊं तब तक चैन न मिलेगी तुम भी आदमी गजब के हो ने मेरी इतनी फिक्र की उस रात कंबल भी दिया और भविष्य की भी चिंता ली कि धन्यवाद भी मुझसे दिलवा लिया कि मैं चोर न रह जाऊं उस फकीर ने कहा जब से हम साधु हुए तब से कोई हमारे लिए चोर न रहा इसे थोड़ा सोचो जब तुम साधु हो जाओगे तो तुम्हारे लिए कोई चोर न रह जाएगा और जब तक तुम्हारे लिए कोई चोर है तब तक जानना कि भीतर कोई चोर मौजूद है चोर से ही चोर की पहचान होती साधु से साधु की पहचान होती तुम साधु हो तो तुम चोर में भी साधु को देख लोगे तुम चोर हो तो तुम साधु में भी चोर को देख लोगे आदमी फंसता है जाल के कारण नहीं भीतर के मोह भीतर की माया भीतर के असत्य भीतर की मूर्छा के कारण